शर्त की बात सुनकर विक्रांत थोड़ा असहज हो गया फिर वो खुद का कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोला फिर फिर उसके लिए भी रूल होगा कैसा रूल मतलब बताना ज़रा विक्रांत को असहज देखकर नैना का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था मतलब जो भी बैट लगेगा वो हम दोनों की सहमति से लगेगा फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर तुम ये कह दो कि मेरे ब्रा का कलर गैस करो तो फिर मैं कैसे करूँगा वहाँ तो मेरा हारना पक्का ही है मतलब मेरी शर्त हारने के चांस ज़्यादा ही है इसलिए जो भी शर्त लगेगी वो दोनों की सहमति से लगेगी। विक्रांत वाकई में सिर है उसे कहाना समेत वहाँ मौजूद भी शर्म से लाल हो मतलब हम जो भी शर्त लगाएंगे वो बराबर का होना चाहिए और हाँ दूसरी बात ये भी है गेस्ट और होस्ट के बीच भी अंतर होना चाहिए तभी हम बैटिंग करेंगे होस्ट और गेस्ट मतलब नैना ने क्यूरियस होकर पूछा मतलब मैं यहाँ गेस्ट हूँ और तुम होस्ट हो और मुझे गेस्ट होने का फायदा भी मिलना चाहिए अगर ये सब शर्त मंजूर हो तब तो हम बैटिंग करेंगे वरना नहीं। नैना अच्छा, तो कि शर्त किस पर लगेगी विक्रांत ने कुछ सेकेंड तक सोचते रहने के बाद कहा मोबाइल पर मोबाइल पर मतलब कैसे विक्रांत ने अपना फोन निकालकर नैना के आगे टेबल पर रख दिया फिर उसने चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस लाते हुए कहा मैं मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारे पूरे ऑफिस के नेटवर्क को जाम कर सकता हूँ पाँच मिनट तक किसी के फोन में भी नेटवर्क नहीं आएगा क्या ऑफिस में मौजूद सब लोग विक्रांत को अजीब सी नजरों से देखने लगे किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ सबको लगा कि विक्रांत शायद पागल हो चुका है अरे मैडम आप इस बेवकूफ़ से क्यों बहस कर रही हैं इसे पागल क्यों नहीं भेज देती वहाँ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने नैना को समझाते हुए कहा विक्रांत तुम्हारा दिमाग सही तो है ना तुम क्या कोई मजिशियन हो जो यहाँ का नेटवर्क जाम कर दोगे हम्म देख लो तुम और वैसे भी तुम चाहो शर्त लगा लो या मत लगाओ मैं यहाँ का नेटवर्क तो जाम करने वाला हूँ अच्छा जी तो करके दिखाओ फिर हम भी देखें तुम्हारा कमाल हाँ बिल्कुल देखो लेकिन अगर मैंने कर लिया तो फिर तुम मुझे नितेश को इन्वेस्टिगेट करने दोगी बोलो मंजूर है विक्रांत ने कहा और अगर नहीं कर पाए तो क्या करोगे नैरा ने कहा तो तुम बताओ जो कहो विक्रांत ने अपने चेहरे से इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जैसे कि वो नैना के मन की बात भी जानता हो तो तुम यहाँ सबके सामने घुटने के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगे और मेरे पैर पर अपनी नाक रगड़ोगे नैना ने बेझिझक बेझिझको हाँ ठीक है मंजूर है विक्रांत ने बिना को सोचे समझे तपाक से नैना की शर्त मंजूर कर ली विक्रांत ने तो ये सब एक खास मकसद के लिए किया था उसने ये सब रिस्क अपना काम निकलवाने के लिए किया था तक जाल में फ और फिर वो जो चाहता है वो करने पर मजबूर हो जाए आखिर में हुआ भी वही जो विक्रांत चाहता था वही उसने करवा लिया उसने जान बुझ कर नैना के आगे नेटवर्क जाम करने की शर्त रखी थी विक्रांत के पास उस अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए टूल की ताकत थी अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को जैमर दिया हुआ था जिसकी मदद से वो लगभग 10-15 मिनट तक 100 मीटर की रेंज तक के एरिया का नेटवर्क जाम कर सकता था इतने रेंज में पुलिस स्टेशन तो आराम से कवर हो रहा था विक्रांत ने टूल के कॉन्फिडेंस के साथ ही शर्त लगाया था उसे पता था की वो जैसे ही ध्यान से उस टूल के बारे में सोचेगा तुरंत ही टूल एक्टिव हो जाएगा उधर नैना के साथ ही वहाँ मौजूद दूसरे पुलिस कर्मियों के लिए भी ये सब किसी अजूबे से कम नहीं था बड़े उत्सुक होकर विक्रांत के करामा देखने को उत्सुक okay, की, तो की एक्टिविटी को देख रही थी उसने तुरंत ही अपने डिपार्टमेंट के टेक्नीशियो बुलवाया और फिर उससे विक्रांत को चेक करने के लिए कहा लेकिन विक्रांत के पास तक कुछ ऐसा था ही नहीं जिसे वो टेक्नीशियन चेक करता उसे दो मिनट में ही अपने हाथ खड़े कर लिए विक्रांत ने फिर से नैना की तरफ देखते हुए कहा तुम अब अपनी बात से पीछे मत हटना तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया है वो मुझे चाहिए हाँ हाँ हाँ ठीक है तुम भी मत हटना अपनी बात से बस अपनी नाक साफ कर लो मुझे अपने जूतों पर गंदी नाक नहीं रगड़वानी नैना हंसते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा उसे पूरा यकीन था कि विक्रांत कोई बकवास कर रहा है सच कहें तो नैना की नजर में विक्रांत अभी तक के सिरफरा बेवकूफ था बिल्कुल <laughs> बिल्कुल इसके बाद विक्रांत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी बाहें फैला ली ओ नेटवर्क जाम ओ वहाँ खड़े दूसरे ऑफिसर भी विक्रांत की हरकत को देख रहे थे वो हंसी नहीं रोक पा रहे थे विक्रांत को देखकर उन्हें लग रहा था कि आज तो सही टाइम पास करने का आ गया ये गजब का पागल है ये नेटवर्क जाम करने चला है अभी विक्रांत ने एक या दो बार ही अजीब वरीब मंत्र बोला था कि सच में वहां के नेटवर्क जाम हो गए मंत्र तो विक्रांत जानबूझकर ऐसा बोल रहा था ताकि लोग उस पर हंसे वैसे नेटवर्क जाम करने के लिए उसे बस अपने दिमाग में सोचना भरी था वहां खड़े एक पुलिस वाले ने अपने फोन का नेटवर्क देखा वे तो उड़ा हुआ था नैना ने भी अपना फोन चेक किया उसमें भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं था नैना ने तो जगह जगह फोन लगाकर भी ट्राई करना शुरू कर दिया लेकिन कहीं फोन नहीं जा रहा था यहाँ तक कि इमरजेंसी नंबर पर भी फोन नहीं लग रहा था विक्रांत मुस्कुराते हुए सभी के परेशान चेहरे देख रहा था हो गया ना नेटवर्क जाम अब अगले पांच मिनट तक ऐसा ही रहने वाला है एक पुलिस स्टाफ तो अपना फोन लेकर ऑफिस की दूसरी बिल्डिंग में चला गया और वहां जाकर फोन ट्राई करने लग गया लेकिन नेटवर्क तो सौ मीटर के एरिया में गायब था इसलिए दूसरे ब्रांच में भी जाने का कोई फायदा नहीं था विक्रांत ने ना सिर्फ फोन सिग्नल बल्कि वायरलेस नेटवर्क को भी जाम कर दिया था नैना के चेहरे पर तो पसीना आना शुरू हो गया था नैना को अच्छे से पता था कि यह पुलिस डिपार्टमेंट का नेटवर्क है जो कि काफी स्ट्रांग होता है यहां तक कि नॉर्मल जैमर से इसे ब्लॉक करना नामुमकिन है तो फिर आखिर विक्रांत ने कौन सा जैमर इस्तेमाल किया है वहाँ मौजूद आई डिपार्टमेंट वाले तुरंत ही सारे नेटवर्क सिस्टम को चेक करने लग गए नेटवर्क सिस्टम चेक करने पर तो वो और सन्न रह गए वहाँ पर तो कोई एरर शो ही नहीं हो रहा था लेकिन नेटवर्क बिल्कुल ब्लॉक था आईटी टीम वाले भी हैरानी भरी नजरों से विक्रांत को देख रहे थे आज तक उनके सामने ऐसा किसी ने नहीं किया था नैना नबी आज तक ऐसा कभी देखा नहीं था